बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु उषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनन्तों प्रवचन नंबर उनहत्तर भाग एक रोहिणी नदी पर झगड़ा जीवन अपने में तो सुख है ना दुख देखने देखने की बात है दृष्टि की बात है कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है सुख और दुख हमारी व्याख्याएं हैं सुख और दुख तथ्य नहीं है सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम हैं निष्पत्तियां हैं वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती है, वही बात दूसरे को दुख हो सकती है। और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता न सुख हो न दुख हो और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई और जो आज दुख थी कल सुख हो गई और कभी ऐसा भी होगा ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो तथस्थ हो जाते अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे सम्यक निरीक्षण करे तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं सुक्रात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है सुक्रात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा संतुष्ट सुअर होना नहीं क्यों पूछा पूछने वाले ने क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता संतुष्ट सुवर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है हमारी व्याख्या है अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता समझो ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें काराग्रह में डाल दिया है अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो मुक्त करेगा तो मुक्त होोगे मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी और यह तो भारी परतंत्रता हो गई मुक्ति में भी बंधे हैं तो यह तो भारी प्रतनता हो गई स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो यह तुम्हारी मान्यता है जंजीरें असली नहीं हैं सिर्फ मान्यता की हैं सिर्फ धारणा की है इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी ऐसा ही समझोगे जैसे रास सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो काराग्रह तुम्हारी कल्पना का जाल था बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है पहले सूत्र पहले तीन सूत्र सुसुखम वत् जीवाम वैरीनेसु अवेरिनो वैरीनेसु मनुष्यसु विहराम अवेरिनो वैरियों के बीच अवैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते सुखम वत जीवाम आतुरेशु अनातुरा आतरेसु मनुष्येशु विहराम अनातुरा आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते तीसरा सूत्र सुसुखम वीवाम उसकेशु अनसुका उसकेशु मनुष्यसु बिहरा अनुसुका आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते इन सूत्रों के जन्म की कथा समझें साख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहनी नदी पर आए दोनों ही पहले अपने खेतों को सिंचना चाहते थे अतः दोनों में झगड़ा हो चला यह समाचार उनके मालिक सांक्य और कोलियों को मिला छतरी तो छतरी, तलवारें निकल गई वे सेनाओं को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े भगवान बुद्ध रोहिणी तत्पर ही ध्यान करते थे उन्हें यह खबर मिली वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए सांक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की भगवान ने कहा महाराज यह कैसा झगड़ा है किस बात के लिए झगड़ा है दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा बनते कारण हम नहीं जानते भगवान ने पूछा फिर कारण कौन जानता है अकारण तलवारें निकाल ली हैं कारण भी न पूछा कारण तो खोज लेते उन्होंने कहा शायद सेनापतियों को पता हो सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर और, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची तब कहीं कारण का पता चला नौकरों का बनते पानी के कारण बुद्ध ने कहा पानी के कारण पानी तो सदा से बहता यहां लड़े तुम आज झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता नौकरोन का समझे बनते पहले कौन उपयोग करे तो बुद्ध ने कहा पहले के कारण पानी के कारण नहीं प्रथम कौन हो पानी को दोष मत तो बुद्ध से और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा महाराज पानी का क्या मूल्य है राजा बहुत लज्जित हुए शर्माते बोले अल्पमात्र बनते ना कुछ पानी का क्या मूल्य और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा राजा और भी सच्चा है और बोले अमूल्य बनते मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो पानी के लिए खून बहाने चले हो और नदी ऐसी ही बहती रहेगी तुम गिरोगे कटोगे मरोगे और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी और नदी को पता भी ना चलेगा आसार के लिए सार को गंवाते हो कंकड़ पत्थरों के लिए हेरे व फेंकने चले हो इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है चिंता है अंधकार है मुझे देखो मेरे महासुख को देखो क्या है इसका राज यही कि मैं वैर रहित बिहरता हूं यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूं और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझे शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है एक पर्त उघाड़ोगे तो दूसरा पर्त अर्थ मिलेगा और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तु तो सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो पहली बात झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खिंचे चले आए तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं यह पहली बात ख्याल में लेने जैसी है और यह मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके क्योंकि यह कहानियां ध्यान के विषय हैं इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं पहली परत आंखें हाथ नाक कान नौकर और मालिक इनके पीछे खिंचा हुआ चला है आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं आंख ने कह दिया आंख पे भरोसा कर लिया कान ने कह दिया और कान पे भरोसा कर लिया स्वाद ने कह दिया और स्वाद पे भरोसा कर लिया ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कैसा तुमने क्यों किया तुम कहोगे कारण पता नहीं तुमने देखा नहीं कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए पूछो उससे क्यों वो कंधे पिछकाता है वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है पूछो क्यों शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे हैं सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए और भी दौड़ रहे हैं इसलिए एक आदमी पद के लिए पागल है पूछो क्यों शायद साफ उसे हो ही ना इंद्रियों ने कुछ खबरें दी इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है तो साक्य और कोलियों के राज्य के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपद वासी खेतों की सिंचाई करते थे दूसरी बात यहां हम सब एक ही जीवन भोग रहे हैं इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है उसी से जल मुझे लेना उसी से जल तुम्हें लेना जीवन एक है तो हम सब पड़ोसी हैं जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों बचन एक से लगते हो फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को और एक तरफ जफर कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को तो अगस्तीन ने कहा जहां तक मैं समझता हूं दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन तुम्हारा पड़ोसी जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती जो पड़ोस में हो उससे दुश्मनी होती क्योंकि एक ही जीवन की नदी उस पर दोनों दावेदार छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या हैं झगड़े के लिए कारण भी कहां है झगड़े योग्य कारण कहां है तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली झगड़ा हो गया तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि यह जीवन हमारा साझी का जीवन है हम सब एक ही जीवन, जीवन जी रहे हैं तो नदी तो एक है जल सबको पीना है प्यासे सब हैं और स्वभावता छीना झपटी हो सकती है लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है मूर्छा दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है खेत सींचना असली बात होगी असली बात है कि खेत सूख रहा है धूप घनी है जेठ की दोपहरी है पानी देना जरूरी है असली बात पानी देना है पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया खेत प्यासे के प्यासे खड़े खेत रोते के रोते खड़े यहां दूसरी ही बात चल पड़ी कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती फिर हम मूल को तो भूल ही जाते फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते पहले और पीछे का सारा झगड़ा है सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है जो अंतिम होने में समर्थ है वही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे जो अंतिम होने में समर्थ है इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ अंतिम होने की सामर्थ प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है सभी प्रथम होना चाहते प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगी तब तक हिंसा नहीं जाएगी लाख समझाओ अहिंसा इससे कुछ भी ना होगा तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो हिंसा का सूत्र है मैं पहले अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राज्य हूं क्योंकि असली सवाल होने का है आखिर में खड़ा हो जाऊंगा सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं पहले का झगड़ा था और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया खेत भी गौण हो गए खेत और पानी तो छोड़ो जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए झगड़ा हो चला क्या है झगड़ा सारी दुनिया में रूस का अमरीका का झगड़ा क्या होगा भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है वही झगड़ा है उसी झगड़े की यह कहानी और जब एक का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब तभी देखते व्यक्तियों में हम पागल पर समूह का तो पागल नित्य धर्म है कभी कभी कोई आदमी पागल होता है लेकिन समूह तो सदा से पागल रहे हिंदू धर्म पर खतरा और हिंदू पागल इस्लाम पर खतरा और इस्लाम को मानने वाले पागल देर नहीं लगती पागल होने में आदमी निजी रूप से तो पागल कभी कभी होता है लेकिन सामूहिक रूप से तो पागल है ही जब खबर पहुंची होगी मालिकों तक राजाओं तक नौकरों में झगड़ा हो गया कि उनके नौकरों ने हमारे नौकरों को मार दिया कि हमारे नौकरों को बछाड़ दिया ऐसी अफवाहें पहुंची होंगी सत्य तो पहुंच नहीं सकता पागलों के हाथ में सत्य के पहुंचने का तो कोई उपाय नहीं कुछ का कुछ हो जाता है एक मुंह से दूसरे मुंह गया कि बदल जाता है एक स्त्री एक झगड़े का वर्णन अपनी पड़ोसिन को कर रही थी पड़ोसन ने बड़ी उत्सुकता से सुना झगड़ों में हमें रस बड़ा रस लेके सुना बेटा उसका रो रहा है परेशान हो रहा है मगर उसने फिक्र छोड़ दी झगड़े की बात पहले सुनी जब पूरी बात हो गई तो उसने कहा और भी कहो थोड़ा और विस्तार से कहो सुनाने वाली स्त्री ने कहा कि जितना मैंने देखा उससे दुगना तो मैं बता ही चुकी अब और क्या विस्तार बात बढ़ चढ़ के पहुंची होगी खूब बढ़ चढ़ के पहुंची होगी कि मारकाट हो गई कि खून बह गया कि बड़ा अपमान हो गया तलवारें खिंच गई छतरी तो छतरी यह समाचार जब मालिकों ने सुना तो वे पागल हो उठे सेनाएं तैयार हो गई युद्ध के बैंड बज गए नदी के दोनों तट पर सेनाएं खड़ी हो गई भगवान ने यह खबर सुनी वे पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठे ये सब देख रहे हैं यह जो हो रहा है यहां जिसे देखना हो इस जगत का खेल उसे बैठ के ही देखना पड़ता है अगर तुम इसमें सम्मिलित हुए तो देख नहीं सकते सम्मिलित होने वाला तो अंधा हो जाता सम्मिलित होने वाली की आंखें तो धुंधली हो जाती क्योंकि सम्मिलित होने वाला पक्षपात से भर जाता है निष्पक्ष बैठे थे दोनों तरफ उनके प्रेमी थे दोनों तरफ उनको मानने वाले थे दोनों राज्यों में उनके प्रति लगाव था वे सबके थे तो कोई पक्षपात तो ना था पक्षपात हो सकता था क्योंकि ऐसे तो वे साक्य कुल से आते थे इसलिए उनका एक नाम है साक्य मुनि साक्य सम्मिलित थे इस झगड़े में एक पक्ष साक्यों का था दूसरा कोलियों का था अगर बुद्ध ने ऐसा देखा होता कि मैं साक्य तो फिर न देख पाते तो जो देखते वो गड़बड़ हो जाता अगर तुमने देखा मैं हिंदू तो तुम जो देखोगे वो चूक हो जाएगी तुमने देखा मैं मुसलमान तुम जो देखोगे चूक जाओगे तुमने देखा मैं भारतवासी तो तुम्हारी आंख फिर सच्ची आंख नहीं रह जाएगी आंख तो उसी के पास होती जिसके पास कोई पक्षपात नहीं बैठे होंगे वृक्ष के नीचे शांत ना कुछ शून्यवत जैसे दर्पण होता यह सब देखा यह सब मूढ़ता दिखाई पड़ी जब भी तुम शांत होकर देखोगे तुम्हें मूढ़ता दिखाई पड़ेगी चांदों तरफ मूढ़ता दिखाई पड़ेगी तुम चकित हो उठोगे कि ये क्या हो रहा है लेकिन जब तक नौकर लड़ते थे तब तक ठीक था जब देखा कि अब तो मालिक भी आ गए तलवारें खिंच गई मारकाट होने की तैयारी हो गई तो बुद्ध उठे बीच में आके खड़े हो गए साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक बंदना की ऐसी इस देश की परंपरा है कि जब बुद्ध जैसा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो क्षण भर को ही सही हम अपना पागलपन छोड़ते क्षण भर को ही छोड़ते हैं ज्यादा देर हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि पागलपन हमारे खून में मिला है लेकिन इस देश की परंपरा है, अगर ऐसा बुद्ध ने किसी और देश में किया होता तो खुद भी कट जाते वो तलवारें गिरने वाली नहीं थी इस देश के संस्कार बुद्धों के साथ इस देश का लगाव बुद्धों के साथ इस देश का सत्संग पुराना है। वो भी हमारे खून में सम्मिलित हो गया है भला हम कितने ही पागल हों, लेकिन कभी कभी एक क्षण को किरण उतरती है बुद्ध को बीच में खड़ा देखकर वो भी भूल गए कि क्या कर रहे हैं और जब बुद्ध को प्रणाम करने हो तो शस्त्र तो फेंक देने होते शस्त्रों से भरे हाथ तो प्रणाम करने वाले हाथ नहीं हो सकते क्योंकि जहां हिंसा है वहां तो प्रणाम नहीं हो सकता जहां हिंसा है वहां तो बुद्ध पुरुषों के चरणों में झुकने का कोई अर्थ ही नहीं होता क्योंकि हिंसा तो झुकना जानती ही नहीं सिर्फ अहिंसा झुकना जानती है। इसलिए जो समर्पित है अहिंसक हो जाएगा जो अहिंसक है समर्पित हो जाएगा एक क्षण को बिजली की तरह कौंध गई बुद्ध को बीच में देख के दोनों ने तलवारें फेंक दी बुद्ध ने पूछा महाराज ये कैसा झगड़ा है किस बात के लिए झगड़ा है बुद्ध देख रहे हैं कि बात ना कुछ है बात तो सदा ही ना कुछ है तुम अपने जीवन में ही देखना कि झगड़ा क्या है कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं पति पत्नी आ जाते हैं कि बहुत झगड़ा हो गया अलग होना चाहते है। मैं हैं मैं उनसे पूछता हूं जरा कारण भी बताओ तो वो दोनों सब चाहते हैं कारण कोई बताना नहीं चाहता वो कहते हैं कारण का क्या है कारण तो कुछ खास नहीं जब मैं जिद करता हूं कारण बताओ तो वो बड़े हैरान होते हैं क्योंकि आप जिद क्यों कर रहे हैं कारण की कारण तो कुछ भी नहीं कारण बहुत छोटा हो सकता है अगर तुम अपने जीवन के उपद्रवों के कारण की खोज में जाओगे तो आखिर में तुम सदा ऐसी ही कोई क्षुद्र बात पाओगे लेकिन क्षुद्र को तूल मिल जाता है मैंने सुना है अमरीका की एक अभिनेत्री ने विवाह किया वह उसका दसवां विवाह था और जब चर्च में उन दोनों ने रजिस्टर में दस्तखत किए तो दस्तखत करते ही उसने चर्च के पादरी से कहा कि नहीं मुझे तलाक चाहिए अभी शादी के ही दस्खत हुए थे अभी हस्ताक्षर हुए ही थे पादरी भी चौंका उसने कहा कि तलाक मैंने भी बहुत देखे मगर ये तो बहुत जल्दी हो गई अभी दस्खत की स्याही भी नहीं सूखी है इतनी जल्दी तलाक का कारण क्या मैं मौजूद हूं अभी कोई तुमने झगड़ा भी नहीं हुआ उसने कहा कि झगड़ा हो गया इस आदमी ने दस्तखत मुझसे बड़े किए ये झंझट की बात इतने बड़े बड़े अक्षर में दस्खत किए ये कुछ दिखाना चाहता अपना रूप ये बात ही गलत शुरू हो गई इसमें मैं जाना नहीं चाहती इस झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहती ऐसी छोटी बात पर झगड़ा हो सकता है कि किसी ने दस्त जरा बड़े कर दिए तुम जरा जीवन का निरीक्षण करना बुद्ध बैठे देख रहे थे कि बात कुछ बात जैसी नहीं है बतंगड़ बात नहीं पूछा महाराज ये कैसा झगड़ा है और किस बात के लिए झगड़ा है दोनों राज्यों के राजा होने का बनते कारण हम नहीं जानते कारण तो यहां किसी को भी पता नहीं कि झगड़े क्यों हो रहे हैं आदमी झगड़ना चाहता है तो कारण खोज लेता है कारणों से थोड़ी झगड़ रहा है झगड़े के लिए कारण ईजाद करता है फिर कहता है कारण है इसलिए झगड़ा कर रहा हूं लेकिन तुम कभी खोजना अपने ही भीतर तुम जब झगड़े करने की वृत्ति में होते हो तब तुम कोई भी कारण खोज लेते हो कोई भी कारण घर आए और सब्जी में नमक कम है बस पर्याप्त कारण है कि तुमने थाली फेंक दी हालांकि इतनी सी बात से थाली फेंकने का कोई अर्थ न था कि चाय ठंडी हो गई है कि सुबह तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे जूते बिस्तर के पास नहीं मिले कोई भी छोटी बात लेकिन अगर तुम झगड़ा करने को आतुर हो तो पर्याप्त है सच तो यह है कि अगर तुम्हारी झगड़े की आतुरता ना होती तो शायद बात तुम्हें दिखाई भी ना पड़ती तुम्हारी झगड़े की आतुरता के कारण ही कोई भी कारण खूंटी बन जाता है फिर उस पर तुम टांग देते हो और कारण को तुम बहुत बड़ा करके बताने लगते हो ताकि जिम्मेवारी भी अपने ऊपर न रह जाए जिम्मेवारी भी दूसरे पे थोप देते हो कि हम क्या करें मजबूरी थी दूसरे ने मजबूर कर दिया था कारण हम नहीं जानते उन्होंने कहा तो भगवान ने पूछा फिर कारण कौन जानता है तो सेनापतियों को शायद पता हो उन्होंने कहा अब तो खुद भी शक हो गया था इसलिए कहा शायद और सेनापतियों ने उप सेनापतियों को और उप सेनापतियों ने सैनिकों को और आखिर में बात नौकरों पर पहुंची अब नौकर राजाओं को लड़वाते पर यही हो रहा है पूरे जीवन में यही हो रहा है नौकर ही तुम्हें लड़वा रहे हैं उलझा रहे हैं कोई ज्यादा खाए चला जाता है डॉक्टर कहते मत खाओ ज्यादा खाओगे मरोगे बीमारी होगी ये होगा वो होगा लेकिन जीप की मानता है डॉक्टर की नहीं मानता मुल्ला ने सुदीन की आंखें खराब हुई जा रही थी तो डॉक्टर ने उससे कहा कि अब तुम शराब पीना बंद कर दो अगर तुमने अब शराब पी तो फिर देखने की क्षमता खो दोगे मुला उठ बैठा चलने को हुआ तो डॉक्टर ने पूछा तुमने कुछ जवाब नहीं दिया मुल्ला ने कहा देखो डॉक्टर साहब देखने योग जो था मैं पहले देख चुका अब देखने को बचा भी क्या है शराब छोड़ने की मत कहो देखने को बचा ही क्या है मगर शराब की लत आंखें जाएं, प्राण जाएं, कुछ भी जाए हम छोटी छोटी लतों को और छोटी छोटी लतें नौकरों की डाली हुई लतें कोई स्वाद के पीछे दीवाना है कोई रूप के पीछे दीवाना है कोई किसी और चीज के पीछे दीवाना दीवानगियां अलग अलग होंगी लेकिन दीवानगी है नौकरों ने कहा बनते पानी के कारण वह भी बात सच नहीं क्योंकि पानी तो सदा से बहता रहा है झगड़ा आज उठा है और पानी तो कल भी बहता रहेगा तो झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता इस पर ख्याल देना जब तुम किसी बात को कारण बताओ तो ख्याल देना वो असली कारण है या कि कारण कहीं और छिपा है ये भी नकली कारण है असली कारण नौकरों को भी पता नहीं है जिनसे झगड़े की शुरुआत हुई है उनको भी असली कारण पता नहीं इस जीवन में हम मूर्छित जी रहे हैं बेहोश नींद में चल रहे हैं हमें कुछ भी पता नहीं हम क्यों कुछ कर रहे हैं बुद्धा से और उन्होंने कहा पानी के कारण या कि पहले कौन तब मूल कारण पकड़ में आ गया और ख्याल रखो जब मूल कारण पकड़ में आ जाए तो बदलाहट संभव हो जाती पहले कौन पहले कौन का अर्थ है अहंकार मूल कारण क्योंकि पहले जो वही बड़ा पहले जो वही शक्तिशाली पीछे जो वो छोटा फिर भी बुद्ध ने कहा प्रधानों से कि महाराज एक बात पूछनी पानी का कितना मूल्य है राजा लज्जित हुए शर्माए अल्पमात्र बनते अब बुद्ध के सामने झूठ एकदम बोला भी नहीं जा सकता यही गुरु के सानिध्य का अर्थ है जिसे तुम अकेले में शायद न देख पाओ वो गुरु के सानिध्य में सुगमता से दिख जाएगा जिसे तुम शायद अकेले में झुटला देते शायद अपने को समझा लेते इधर उधर की बातों में उलझा लेते वो गुरु के सामने स्पष्ट हो जाएगा बुद्ध की मौजूदगी में बात तो सीधी साफ थी बात तो अकेले में भी सीधी साफ थी लेकिन अकेले में तुम ही बचते तब तुम उसे झुटला लेते रंग लेते लेकिन बुद्ध के सामने तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा लज्जित भाव से उन्होंने कहा अल्प तो मात्र बनते ना कुछ कुछ मूल्य पानी का तो है नहीं और मनुष्यों का बुद्ध ने कहा बहुत मूल्य है अमूल्य है मनुष्य मूल्य कूता नहीं जा सकता इतना मूल्य है मनुष्य का तो उन्होंने कहा फिर सोचो अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो यह कैसा सौदा है असार के लिए सार को गमाते हो पर हम यही कर रहे हैं तुम्हारी चेतना तुम कहां कहां उलझाए हो कूड़े करकट में तुम अपनी आत्मा को कहां कहां गमाए हो जहां से कुछ मिलने को नहीं जहां से कुछ कभी किसी को मिला नहीं और तुम भी जानते हो तुम्हारे भीतर भी कभी कभी बुद्धिमानी के क्षण झांकते और तुम जानते हो कि वहां से तुम्हें भी कुछ ना मिलेगा सिकंदर को ना मिला नेपोलियन को ना मिला अकबर को ना मिला तुम्हें कैसे मिलेगा किसी को नहीं मिलता मिलता ही नहीं वहां है ही नहीं लेकिन धन आदमी इकट्ठा करता है और आत्मा को गमाता है जीवन को गमाता है पद पर चढ़ता चला जाता है नसनी लगा के पदों पर चढ़ता चला जाता है इधर हाथ से जीवन खिसकने लगता है वहां तिजोड़ी भरती चली जाती एक दिन अचानक तुम पाते हो मौत आ गई जीवन भी गया और जो जोड़ा था जीवन को देकर वह भी गया इस जगत से बहुत हारे हुए लोग लौटते बुरी तरह हारे हुए लोग लौटते जिन्होंने किसी तरह का संबंध राम से नहीं जोड़ लिया वो बुरी तरह हारे हुए लौटते जिन्होंने किसी तरह अपने भीतर की ज्योति से संबंध नहीं जोड़ लिया जो जागे नहीं वो बुरी तरह हारे हुए लौटते असार को पकड़ते सार को छोड़ते कंकड़ पत्थरों के लिए हेरे जवारात फेंकने चले हो इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है चिंता है अंधकार है बुद्ध ने इस छोटी सी घटना को खूब उपयोग का बना लिया यही बुद्धों की कला है एक छोटी सी बात थी उसको एक उपदेश का आधार बना लिया एक छोटी सी बात को बड़े दूरगामी इशारा बना लिया तीर बना लिया कहा यही तुम्हारे जीवन में दुख चिंता और अंधकार का कारण है मुझे देखो मेरे महासुख को देखो यही तो सारे सदगुरु कहते रहे मुझे देखो मेरे महासुख को देखो क्या है इसका राज यही कि मैं वैर रहित विहरता हूं यही कि मेरी किसी से शत्रुता ना रहे यही कि मैं सार को सार और असार को असार देखता हूं इसलिए कोई चिंता ना रही कोई पीड़ा ना रही कोई झगड़ा ना रहा कोई वैमनुष्य ना रहा इस बात को एक और गहरे तल पर देखना जब बुद्ध कहते हैं कि मैं वैर रहित विहरता हूं तो तुम्हारे मन में इतना ही ख्याल आएगा कि वो किसी से शत्रुता नहीं रखते इसका एक भीतर और छिपा हुआ ख्याल है वो शत्रुता ही नहीं रखते दूसरे की तो बात ही छोड़ दो अपने भीतर भी अपने से भी किसी तरह की शत्रुता नहीं रखते अक्सर ऐसा होता है कि तुम अपने से तो शत्रुता रखते रहते हो दूसरों से छोड़ देते हो जैसे एक आदमी सब छोड़ देता है वो कहता है मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं अब किसी से मुकदमा न लड़ूंगा लेकिन अपने से लड़ाई जारी रखता है अभी क्रोध है इससे लड़ना है अभी मोह है इससे लड़ना है अभी लोभ है इससे लड़ना है अभी अहंकार है इससे लड़ना है तो शत्रुता तो जारी है दुश्मन बदल गए बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि मेरे बाहर दुश्मन नहीं है बुद्ध कहते हैं मैं वैर रहित विहरता हूं इस बात को समझना मैं निर्वैर हो गया हूं दूसरों से तो बैर गिर ही गया अपने से भी गिर गया वैर ही गिर गया ऐसी जो निर्वैर दशा है वही महासुख की दशा है पहले तो दूसरों से बैर छोड़ना है ठीक है मगर यह मत सोचना कि दूसरों से बैर छोड़कर बैर अपने से कर लेना एक आदमी दूसरे को भूखा मारने में मजा लेता है और एक आदमी उपवास करने में मजा लेने लगता है इन दोनों में बहुत भेद नहीं है जो दूसरे को भूखा मार के सता रहा है उसका मजा और जो अपने को भूखा मार के सता रहा हो उसके मजे में कुछ बहुत फर्क नहीं है थोड़ा सा फर्क है वो फर्क बहुत खतरनाक भी है वो फर्क इतना ही है कि दूसरा तो भाग भी सकता था दूसरा तो लड़ भी सकता था दूसरा तो कोई उपाय भी खोज लेता है बचने का लेकिन तुम तो बिल्कुल निरीह हो गए तुम ही अपने को भूखा मार रहे हो तो कैसे बचोगे किससे बचोगे कहां जाओगे बचकर तो तुमने तो बड़ा असहाय शत्रु चुन लिया एक आदमी दूसरों को पीड़ा देने में रस लेता है मनोवैज्ञानिक पागलों की दो कोठियां करते हैं एक को वे कहते हैं सेडिस्ट और एक को कहते हैं मैसोचिस्ट। एक को वो कहते हैं स्व वो वह खुद ही को सताता है मैसोचिस्ट और एक को वो कहते हैं पर दुखवादी दूसरे को सताता है सेडिस्ट तुम जिनको साधु संत कहते हो उनमें से अधिक निन्यानबे प्रतिशत तो मैसुचि वो वस्तुतः साधु संन्यासी नहीं साधु संन्यासी तो कहेगा देखो मेरे महासुख को देखो साधु संन्यासी का तो सारा वैर गिर गया दूसरे से तो गिरा ही गिरा अपने से भी गिर गया वैर बचा ही नहीं निर्वैर भाव की दशा संन्यास तब उन्होंने यह तीन गाथाएं कहीं वैरियों के बीच अवैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे देखना इन सूत्रों की वाक्य रचना भी स्पष्ट करती है जो मैं कह रहा हूं पहले बुद्ध कहते हैं वैरियों के बीच अवैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे फिर कहते हैं वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते इसलिए बुद्ध यह कह रहे हैं जब तक तुम अपने भीतर अवैर को उपलब्ध नहीं हुए तब तक तुम बाहर भी अवैर को उपलब्ध नहीं हो सकते अगर भीतर वैर बचा है किसी के भी प्रति अपने ही प्रति सही तो भी तुम वैर भाव से जी रहे हो इसलिए दोबारा बात कही सुसुखम वत देखो अहो हम कैसे सुख में जी रहे हैं जीवाम वैरुनेसी अवैरिनो वैरियों के बीच अवैरी होकर कौन वैरी जिनको तुम काम कहते लोभ कहते मोह कहते मद मत्सर कहते जिनको शास्त्र तुम्हारे वैरी कहते हैं भीतर के शत्रु वैरियों के बीच अवैरी होकर इन सारे शत्रुओं के बीच हम अवैरी होकर जी रहे इनसे भी बैर ना रहा ये भी रहे, इनकी मर्जी इनके प्रति भी तथस्थ भाव हो गया इनके प्रति भी उपेक्षा हो गई रहो तो रहो जाओ तो जाओ जैसी तुम्हारी मर्जी और तुम हैरान होगे जिस क्षण ऐसी दशा दशाती उपेक्षा की उसी क्षण ये वैरी चले जाते फिर ये क्षण भर भी नहीं रुकते क्योंकि तुम्हारी उपेक्षा में तो ये बच ही नहीं सकते तुम्हारी उपेक्षा की अग्नि इन्हें जला के भस्म कर देती हां अगर तुमने रस लिया पहले रस लिया था काम वासना को फैलाने में फिर रस लिया काम वासना को दबाने में तो यह वैरी बने रहेंगे यह जाएंगे नहीं तुम्हारा रस कायम दुश्मनी बन गई अब पहले मैत्री थी लेकिन संबंध कायम मित्रता का संबंध होता है शत्रुता का संबंध होता है तुमने कभी ख्याल किया तुम्हारा शत्रु मर जाता तो भी कुछ कुछ खाली हो जाता भीतर जैसे अपना कोई मर गया अब इसके बिना क्या करेंगे मैं एक आदमी को जानता हूं उनका मुकदमा एक पड़ोसी से कोई चालीस साल से बस मुकदमेबाजी मुकदमेबाजी चलती थी उनका सारा काम ही अदालत रसी अदालत पुराने मालगुजार थे पैसे की कोई तकलीफ ना थी अगर एक बात में हारे तो दूसरा मुकदमा कोई दस पंद्रह मुकदमे वो पड़ोसी पे चलाते थे वो पड़ोसी भी वैसे जिद्दी था वो भी मुकदमे पर मुकदमे चलाया जाता फिर पड़ोसी मर गया हार्ट अटैक से मर गया तो मैं उस पड़ोसी के घर भी बैठने गया और उसके बाद में उनके जन्म जात शत्रु के घर भी मिलने गया तो वो कहने लगे आप वो मर गए तो मेरे घर क्यों आए मैंने कहा मैं ये देखने आया कि आपकी क्या दशा है क्योंकि अब आप क्या करोगे वो बहुत चौंके, वो कहने लगी ये तो बात बड़ी पते की कही चिंतित तो मैं भी हूं इसकी वजह से तो चालीस साल मजे में भी थे अब वो सब मजा खत्म हुआ यही तो हमारा रस था ये दाव पे दाव लगाना वो भी एक कारीगर था कहने लगे उसने भी हमें काफी पछाड़ा ऐसा नहीं कि हम ही हम ही जीतते थे वो भी काफी जीतता था उसके बिना जरूर हम उदास तो हुए उसके बिना कुछ खाली तो हो गया और छह महीने बाद वो सज्जन भी मर गए तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि अगर उनका पड़ोसी जिंदा रहता तो वो कुछ देर और जिंदा रहते पड़ोसी मर गया तो अब रहने में कोई उनका अर्थ ही ना रहा एक ही तो प्रयोजन था एक ही लक्ष्य था चालीस साल उसी पर उन्होंने दांव पर लगाए थे वो आदमी ही चला गया तब रहने का क्या मतलब है तुम ख्याल रखना तुम मित्रों में ही तो नियोजन नहीं करते अपनी ऊर्जा का अपने शत्रुओं में भी करते हो तुम्हारे मित्र मरेंगे तो तुम निश्चित कुछ खोओगे तुम्हारे शत्रु मरेंगे तो भी तुम कुछ खोओगे दोनों से संबंध बन जाता है वैरियों के बीच अवैरी होकर संबंध न बनाने का नाम अवैर अब यहां थोड़ा फर्क ख्याल लेना यहां जीसस की और बुद्ध की शिक्षाओं में थोड़ा फर्क है जीसस और महावीर की शिक्षाओं में भी वही फर्क है जीसस कहते हैं शत्रु को प्रेम करो बुद्ध और महावीर कहते हैं शत्रु से शत्रुता ना रखो बस प्रेम की बात नहीं उठाते क्योंकि प्रेम तो फिर संबंध हो गया एक संबंध था घृणा का उसे बदल के तुमने प्रेम का बना लिया लेकिन संबंध तो जारी रहा बुद्ध और महावीर दोनों की आकांक्षा है तुम असंग हो जाओ असंबंधित हो जाओ यह शिक्षा प्रेम की शिक्षा से भी ऊपर जाती है क्योंकि जिससे प्रेम है उससे कभी भी घृणा बन सकती और जिससे घृणा है उससे कभी भी प्रेम बन सकता है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तुम असंबंधित हो जाओ असंग हो जाओ निसंग हो जाओ कोई संबंध ना रह जाए इस दशा का नाम अवैर है इसको बुद्ध मैत्री कह सकते थे लेकिन मैत्री उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कहा वैरियों के बीच में अवैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे बुद्ध वहां खड़े हैं उनके बीच और वो कहते हैं जरा देखो मेरी तरफ इस महासुख की वर्षा को देखो हम सुखी हैं महासुख उतरा है और एक छोटी सी बात से उतरा है कि हमने अवैध साध लिया है इतने से सूत्र से स्वर्ग उतर आया है क्या आकाश उतर आया है दुबों के दरबार में नीली भूमि हरी हो आई इस किरणों के ज्वार में ऊंचाईयों फिसल पड़ी है नीचाई के प्यार में क्या आकाश उतर आया है दुबों के दरबार में जैसे आकाश से वर्षा होती और दूब हरी हो आती वर्षा हमें दिखाई पड़ती दूब का हरा होना भी दिखाई पड़ता है बुद्ध पुरुषों का हरा होना तो दिखाई पड़ता है लेकिन जो अमृत की वर्षा उन पर हुई है वह हमें दिखाई नहीं पड़ती मगर उनके हरियाली से ही तुम जान लेना कि वर्षा हुई है कोई अदृश्य वर्षा है उसी अदृश्य को वो कहते हैं सुसुखम वत ये शब्द बड़ा अच्छा है इसका अर्थ होता है सिर्फ सुखपूर्वक नहीं सुख, सुख जैसे होकर हम विचर रहे महासुख होकर हम विचर रहे सुखी होकर नहीं सुख होकर विचर रहे जरा हमारी तरफ देखो वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते हैं तो पहले तो भीतर के शत्रुओं की बात कही कि उनके बीच हमने निर्वैर साध लिया फिर बाहर की बात कही भीतर जो निर्वैयर सद गया वह बाहर भी फैल गया है आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते वही बात ख्याल रखना भीतर और बाहर पहला सूत्र भीतर के लिए भीतर पहले फिर बाहर क्योंकि जो भीतर घटता है वही बाहर घटता है तो ही सच्चा है पहले बाहर घटे फिर भीतर घटे तो खतरा है पाखंड भी हो सकता है जबरदस्ती भी हो सकती है, आतरों के बीच अनातुर होकर कितनी प्यासे हैं तुम्हारे भीतर कितनी भूखे हैं कितनी क्षुधाएं हैं काम वासना कुछ मांगती स्वाद कुछ मांगता आंख कुछ मांगती कान कुछ मांगते नाक कुछ मांगती कितनी मांगे हैं तुम्हारे भीतर कितने भिकमंगे हैं तुम्हारे भीतर हम आतरों के बीच अनातुर होकर इन किसी भी मांग और क्षुदा में हम संयुक्त नहीं अलग खड़े हो गए यही सन्यास है संसार से भाग जाना नहीं इन प्यासों के बीच प्यास से मुक्त होकर खड़े हो जाना सुसुखम जीवाम आतुरेशु सु अनातुरा आतुरेशु मनुष्यसु विहराम अनातुरा और आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते चारों तरफ आतुर मनुष्य सावधान भीतर आतुर वासनाएं हैं बाहर आतुर मनुष्य हैं अगर खूब जागे नहीं तो फंस जाओगे किसी न किसी प्यास में किसी न किसी उलझन में और हम सब नकल से जीते तुम्हारा पड़ोसी बड़ा मकान बना लिया तो तुम बड़ा मकान बनाने में लग जाते हो फिर चाहे सब दांव पर क्यों ना लग जाए फिर चाहे कोड़ी कोड़ी हालत खराब क्यों ना हो जाए लेकिन पड़ोसी ने अगर कुछ कर दिया तो तुम्हें भी करके दिखाना हम सब नकल से जीते पड़ोसी ने एक तरह के कपड़े पहन लिए तो तुम्हें एक तरह के कपड़े पहनने उसी तरह के कपड़े चाहिए उससे बेहतर कपड़े चाहिए हम जीते हैं नकल से और नकल बहुत भटकाती जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको भी इकट्ठा कर लेते तुम कभी अपने भीतर अपने घर में गौर करके देखना तुमने क्या क्या इकट्ठा कर लिया है इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिसके बिना चल सकता था तुम चौंकोगे इसमें बहुत सी चीजें न होती तो चल जाता और शायद ज्यादा सुविधा से चलता क्योंकि ज्यादा जगह होती चलने फिरने हिलने डोलने के लिए थोड़ा अवकाश होता चिंता कम होती अशांति कम होती और जहां चिंता नहीं वहां सुख का पदार्पण होता है आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते सु सुखमवत जीवान उसके सु अनुसुखा उत्सु के सु मनुष्य सु विहराम अनुसुखा यह पहले तीन सूत्र